कि जिससे हिंदुस्तान का सारा का सारा रॉ मेटीरियल ब्रिटेन में आना शुरू हो जाए और उस रॉ मेटीरियल के लिए हमको एक नया पैसा खर्च नहीं करना पड़े और उस रॉ मेटीरियल से हम फिनिश प्रोडक्ट बनाएं और वापस इंडियन मार्केट में ले जाकर बेचें तो जब ये डिबेट कंक्लूड हो रही है तो उस डिबेट को इंप्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही है और वो पॉलिसीज क्या बन रही हैं पहली पॉलिसी बनी है और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर इश्यू किया गया है यह ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई है तो 20-20 साल के चार्टर उसको दिए जाते हैं पहला चार्टर 1601 में मिला है फिर दूसरा चार्टर 1621 में मिलता है फिर इस तरह से 20-20 साल से चार्टर दिए जाते हैं चार्टर माने अधिकार पत्र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 उस एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान का प्रतिशत 33 प्रतिशत है और आज आजादी के पचास साल के बाद हिंदुस्तान का हिस्सा टोटल वर्ल्ड मार्केट में कितना है जानते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फिगर्स हैं ये मेरे नहीं लास्ट ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये बता रही है कि टोटल वर्ल्ड ट्रेड में हिंदुस्तान का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है पॉइंट हम जब गुलाम हैं अंग्रेजों के और अंग्रेज इस देश का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं और 150 साल पहले की ये बातें हैं तब इस देश में कोई हाईटेक नहीं है तथाकथित हाईटेक नहीं है हाईटेक तो है लेकिन ये जो सो so कॉल्ड हाईटेक है वो नहीं है इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर भी मेगा स्ट्रक्चर नहीं है माने मेगा प्रोजेक्ट इस देश में नहीं है तब हमारा टोटल वर्ल्ड मार्केट में कॉन्ट्रीब्यूशन थर्टी है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 विलियम एडम ने जो सर्वे कराया है उस सर्वे में कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य हैं जो आप सुनेंगे तो चकरा जाएंगे विलियम एडम अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है कि 1835-1840 के आसपास हिंदुस्तान में स्टील बनाने वाली दस हजार फैक्ट्रियां हैं आज से डेढ़ सौ साल पहले और वो जो दस हजार स्टील बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उनमें जो स्टील बनता है अठारह के आसपास